ज्ञानादि लक्षण भेदादी अत्र उच्चत है तेज आपने कहा था ज्ञानादि ज्ञान शक्ति क्रिया है नुक्ता शुद्द, मुक्त ऐसा बताया थे इस भेद के वजह से ईश्वर और जीव में भेद है क्या कहा था? उस विषय में आप जवाब फिर दे रहे हैं एक जवाब तो दे दिया है क्या कहा था भेद दृष्टि अपवादा पहला हेतु हो चुका है भेद दृष्टि अपवादा अब उस पर पुनः विचार कर रहे हैं अन्य तीन है तो खंडन करें उसने कहा था जीव ईश्वराद भिन्न ज्ञानादिर वेदा अश्व हमने कहा नहीं नहीं जीव ईश्वराद अभिन्न भेद दृष्टि अपवादा भेद दृष्टि अपवादा दृष्टि का अपवाद हुआ था क्यों हमारे दृष्टान तो मिलेगा दो वस्तुओं की और कल्पित भेद को, तो को आप जो दृष्टान दे सकते हैं दे सकते है सर्को क्या है रज में कल्पित है और दोनों कल्पित का आपल, के साथ अभेद होता ही है इसी प्रकार जीव भाव कल्पित है ईश्वर कल्पित है इसे कल्पित का अभेदृष्टिया बना सकते हैं और तो है है, पूर्व पक्ष को उठाने से पहले हम आगे सिद्धांत पहुंच जाने से पहले पूर्व पक्ष को समझना है तीनों वाद के आधार पर पूर्व पक्ष का खतन करना चाहते हैं भाष्यकार प्रतिम अवच्छेद आभा वाद को लेकर के यदि आप भेद मानते हो तो वह भेद हमारे स्वीकार नहीं है कि प्रतिबिंब भी कल्पित है अवच्छेद भी कल्पित है आभास भी कल्पित है। इसको देखिए तीन नंबर टिप्पणी इसलिए उसे पहले टिप्पण से पहले आप जाइए अंधिरी में जीवा हा, किम बुद्धियादि विशिष्टता चित प्रतिबिंबा धर्मित्व दे प्रतिबिंबाद ये जो जीव है बुद्धियादि विशिष्ट चैतन्य का प्रतिबिंब होता हुआ एक स्वतंत्र धर्मी के रूप में आप ग्रहण करना चाह रहे हैं क्या है ना काला विकल्प उठा रहे हैं कि देव मनुष्य आदि मनुष्यादिश्दवाच्या सचिटिका देहादान देवशर्रावच्छिन्न चैतन्य देव शर्राविन्न चैतन्य मनुष्य चैतन्य उपाधि के जो से घट पड़ा नाका, नाका बोलते हैं। उसी प्रकार से चैतन्य वहां तो पर विद्यमान है तो चैतन्य है उसको मानते हो गया तुम तो जीव धर्मी कि लक्षण निरुपाधि का भेद भिन्न चेतना पारिक से अत्यंत भिन्न और अत्यंत विलक्षण एक चेतन तत्व को मान रहे हैं इन पक्ष नहीं हो सकता पहले दोनों में सिद्ध साधन दोष दे देंगे अवंत में आश्रय सिद्ध दोष देखिए प्रतिबिंबाद के बारे में टिप्पणी नंबर तीन मित्र ने कहा जीवाह किमित प्रतिबंबवाद आश्रित आह वह शंका और पांच नंबर टिप्पणी अवच्छेद वह के अंदर प्रविष्ट हो गई है तो इसीलिए प्रविष्ट ग्रुनको जीवरूपण ग्रहण करनाचार्य होता तविष्ट चित नोत्तरा संगति ते हुए तत्पिट जो स्वरूप है वह प्रवेश करने वाले चित से अभिन्न होने के नाते सिद्ध साधन दोष हो जाता है जो हमारे मत में स्वीकृत कल्पित वेद तो वेदांत में भी स्वीकृत जीवो ईश्वर भिन्न जीव ईश्वर से भिन्न है भी मानते दिन के नूपे न प्रतिबिंबत्व न उपाधि विशिष्ट न प्रतिबिंबत्व और अविछेद में उपाधि विशिष्ट बुद्धि उपाधि प्रविष्ट प्रतिबिंबत्व एक अतः बुद्धिपाधि विशिष्ट चैतन्य अवच्छेद यह हमारे भी स्वीकार है तो सिर्फ सांष हो गए फिर कि उपाधि में प्रतिबिंब या उपाधि विशिष्ट चैतन्य दोनों ही कल्पित है उपाधिवशा प्रतीत हो रहा कल्पित का कल्पित भेद को आप तो सिद्ध, तो सिद्ध, सिद्ध, सिद्ध कर रहे हो तो हमारे मत सिद्ध हुआ ना तो सिद्ध साधन हमारे मत में जो सिद्ध है, तुम सिद्ध कर रहे हो तो तुम्हारे अनुमान में इसलिए अंगीरकार करते आद्य सिद्ध साधन तुम आद्य पक्ष में भी सिद्धांत दोष है उसको लेकर के भास्कर ने जवाब दिया नास्तविक ना, कहोगे तो हमारे मत तो स्वीकार नहीं है कल्पित है तो स्वीकार है अकल्पित है तो स्वीकार नहीं है जन्ना नान <coughs> मतलब दूसरे तरह से भी ले सकते हैं नए दृढ़ अभिगे कल्पित रूपेण स्वीकृत अवश्य बुद्धिता विलक्षण ईश्वरा भिन्न लक्षण आत्मा नास्तव में बुद्धियां से भिन्न और से विलक्षण का मतलब कैसा ईश्वर से भिन्न लक्षण विलक्षण का ही व्याख्या है वो ईश्वराद भिन्न लक्षणा आत्मा जीवा न सं नहीं वास्तव में एक ईश्वरश्च आत्मा सबूता नित्य मुक्तो अभिगम क्योंकि हमारी स्वीकृति क्या है हम एक में यही मानते हैं एकमे वीश्वर जो ब्रह्म है वही सकल भूतों का आत्मा है नित्य मुक्त है इस सकल जीव भी क्या है वाकई में वास्तव में सकल जीव भी नित्य मुक्त ही है ये हमारा मतलब स्वीकृत है बाह्य चक्ष बुद्धियादि समहारहंकार माद्रीत प्रत्यय प्रबंध आविच्छेदर्भो निज्ञान अवभाष चित्त शैत्यवभावित नित्य विज्ञान ईश्वरलक्षण प्रोत्त अप्युपगम्यते कलो अभ्युपगम्यते हैं बाह चक्षुरादी अविच्छेद लक्षण कल्पिता अम्य हम भी जीव ईश्वर से जीव को मानते हैं लेकिन वो जीव जिस प्रकार का मानते वो कल्पित मानते हैं यथार्थ में नहीं मानते यदि यथार्थ भेद मानते हो तो हम उसको निषेध करते हैं कल्पित भेद मानोगे तो सिद्ध साधु दोष होगा ना वही कह पहला पक्ष यदि यथार्थ मानेंगे दूसरा तो खंडन होगा बुद्धियादि व्यस्य व्यतिरिक्ता रूप तार्किक जिस प्रकार से तार्किक लोग मानते मन से भिन्न आत्मा मानते और मन आत्मा का संयोग से आत्मा में चैतनता प्रकट हो जाता है नहीं तो आत्मा जड़ चैतन्य नहीं है आत्मा में मन का सहयोग होने पर आत्मा चैतनता रूप ज्ञान उत्पन्न होता है गुण रूपेणा उत्पन्न होता है ऐसे जो मानते हैं वो तो लोग बुद्धि से मन अंतकरण से मन से आत्मा को भिन्न मानते हैं एक व्यरिक्त आत्मान दूसरा विलक्षण विलक्षण भी है वो किससे विलक्षण है ईश्वर लक्षण अतिविल ईश्वर से वो भिन्न लक्षण वाले होने के कारण से विलक्षण मानते नई आय आदि लोग क्योंकि उनके यहां नई आयक क्या मानते हैं परमात्मा को नित्य ज्ञान नित्य और जीव को अनित्य ज्ञान अनित्य अनित प्रयत्न वाला ईश्वर विलक्षणा का ही व्याख्या है ईश्वराज भिन्न लक्षण ऐसी जो आत्मा को वे मानते वो न संधि तार्किकों की तरह स्वीकृत एक जो परमात्मा से भिन्न अत्यंत विलक्षण कोई जीवात्मा नाम चीज हम नहीं मानते किंतु हम क्या मानते हैं एक में वित जो ब्रह्म है वही सकल भूतों का आत्मा है अत्यो मुक्त है यही हमारे मत में स्वीकृत है तब आप कहोगे महाराज मेरे जीव क्यों दुखी है जन्म मरण वाला दिख रहा है सब क्यों लगे हुए हैं पुण्य पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं मोक्ष पाने के लिए क्यों तब कहते हैं जवाब ये ये सब कल्पित जो है इसको मिटाने के जो कल्पना कभी अनादि काल में हो गई है जिसकी वजह से हमें बंधन प्रतीत होता है उस बंधन को मिटाने के लिए सब प्रयास कल्पित को ही अब मिटा सकते हैं कल्पित को मिटा नहीं सकते और कल्पित स्वधन नहीं मिटता है कल्पित को मिटवाना पड़ता है अब जो पहले जैसे बोलते दशमिशी अब कल्पित है दसवरा सबकी दिमाग दसों की खोपड़ी में भर गया कि दसा मर गया है भ्रांति तो दूर कैसे होगा स्वतः थोड़ी मिट जाएगा दूर अपने आप या तो निमित्त लाओ वापस मन दंधकार पूरा प्रकाश दो तो आदमी को दिखेगा ओ अरे भाई रस्सी आई है तो आपने अब उसकी दूर होगी विशिष्ट प्रकाश आ जाएगा आदि का आन करेगा यह अत विरोधी निमित्त को उत्पन्न करना पड़ेगा अज्ञान या जिस अंधकार विरोधी प्रकाश को उत्पन्न किया जाए उसी प्रकार से अज्ञान विरोधी ज्ञान को उत्पन्न करना पड़ेगा और वो गुरुपदेश आदि से नहीं हो सकता बिना गुरुपदेश आदि का नहीं हो सकता आचार्य देव साधिष्ठा कर दिया आचार्यवान पुरुषो वेद ऐसा बोल चुके हैं इसलिए कहते हैं ये जो कल्पित जीव है ईश्वर से भिन्न हम जो जीव मानते हैं वो कल्पित वो तो कैसा है वो वर्णन कर रहे बाह्य मैंने अज्ञान विषय बाह्य जीव इथार नंबर टिप्पण चक्षु बुद्ध्यादि समाह संतान ऐसा है वो चक्षुरादि संघात चक्षु बुद्धि चक्षु, चक्षु शब्द से से बुद्धि शब्द अंतर्ण मैंने बाहिकण अंत करण इन सबों का एक समाहार समाहघात स्थूल सुख शरीर वाले शरीर, तो एक संघन है ये स्थूल सुख शरीर से युक्त एक विशिष्ट संगठन है ये समाहार संघात संतान उसकी निरंतर धारा चल रहा है मर रहा है जीरा मर रहा है जनमेरा मर रहा जन्मेरा लगातार चल रहा है धंधा यानी पुनरअपी जननम पुनरअपि मरनम पुनरअपी जननी जयन वे चल रहा है चक्कर और भी क्यों चल रहा है अहंगार ममत आदि अंगार ममत आदि, आदि।, आदि से राग द्वेश से आदि रूपा जो विपरीत प्रति प्रतिबंध अविच्छेद लक्षण कह रहे हैं विपरीत प्रत्यय है जो विपरीत प्रत्ययों के जो तो प्रबंध मैंने धारा विपरीत प्रत्ययों की धारा चल रही क्या विपरीत प्रत्य है अमत्व आदि रूपा जो विपरीत प्रत्यय है उनकी जो धारा चल रही है वो धारा भी कैसी है अविच्छिन्न धारा है अविच्छेद लक्षण कल्पितो कल्पित है वो इस बीच में ये कहा कल्पित है किसमें कल्पित है वो तो कह दिया नित्य शुद्ध बुद्ध भुप्त विज्ञान ईश्वर गर्भो ईश्वर में ईश्वर रूपी गर्भ में ये कल्पित है गर्भव गर्भ ईश्वर भाई गर्भ नहीं होता गर्भव गर्भ जैसे गर्भ में विद्यमान बच्चे का कुछ अतः पता नहीं चलता छिपा हुआ है ना? उसी प्रकार से यह जीव भी उसी में छिपा हुआ नित्य शुद्ध आत्मा है वह है गर्भ जिसका अर्थात वह है कारण जिसका वह है अधिष्ठान जिसका जिस अधिष्ठान में यह कल्पित है नित्य विज्ञान अवभाष नित्य इसे दिखा विज्ञा भाष्य तत्र विधायद तहंगारादिपीत प्रत्यय प्रबंध विच्छेद लक्ष्य तेदो लक्षण मैं धर्म युत्पत्चेद जीवात्मा प्रकार से कर व्युत्पत्ति अविच्छेद कर्य अविच्छेदेदल कल जीव अतः अविच्छेदो लक्षण धर्मो यौरी समास क्या कल्पित जीव ऐसा मौरी समास कर दो या सुबंध के साथ कृदंत समास कर जैसा आपकी इच्छा दोनों तरह से हो सकती है नित्य विज्ञान विशेषभूते चैतन्य ज्योतिषा अभाष्यज्ञान अव भाषा लेकिन ये भाष्य कैसे हो रहा है कल्पित वस्तु ये जो कल्पित है भाष्य कैसे हो गया आपकी स्वरूप नित्य विज्ञान की तरफ प्रकाशित होगा इसे कल्पित होगा जैसे सर्प जो भाषित हुआ रज्जु ने कौन उसको प्रकाशन किया कौन पैदा किया कौन प्रकाशन कर रहा है हैं? बुद्धि कहा गई बुद्धि का संबंध नहीं हो सकता उसके साथ है ही नहीं हुआ हाँ लेकिन वहां अविद्या पैदा करता है अविद्या उत्पन्न करता है जो शुक्ति का आवरण है उस चैतन्य के साथ में कल्पित वो अविद्यावचन चैतन्य रूपी अधिष्ठान में वह रजत या सर्प कल्पित हुआ कैसे कल्पित हुआ उसी का जो उपाधि अविद्या ने उस अविद्यावचिन चैतन्य में ही रजत्या सब को पैदा किया और उसी का जो सत्वांश है अविद्यांश आवचन जो चैतन्य है उसमें चेतन ऐख्य होने पर ही प्रकाशन होता है मैं कहना तमो चे चैतन्य अविद्या का तीन अंश है सब प्रजा तमोशावचिन चैतन्य वहां वस्तु को उत्पन्न करता है उसको उत्पन्न करता है और रजोगुणावच्छि जो चैतन्य है वो उसमें चाकचिक्त या मूवमेंट दिखाते रहा, दिख रहा है और सत्तांशावचिन जो चैतन्य है उसी के साथ आपका अंतगुणावचिन चैतन्य के साथ अवेद होने से प्रकाश होता है अविद्या का सारा खेल है सत्यवच्छिन अविद्या या रजोवच्छिन्न जो अविद्या है उसी का सारा खेल है कदावच्छिन्न चैतन्य में ही सारक कल्पना हुआ और उसी तीन के तीन अंशों के द्वारा एक एक चीज कार्य होता है और उसके साथ आपकी बुद्धि से निकली हुई जो अंतकर्णावसिन चेतन जो गया है चेतन वो उसके साथ अभेद हो जाता। तब हो जाता। इस का प्रकाशन कौन क्या ये भी आप सत्तावचिन चेतन ले रहे अवेद हुआ चिंतन चिंतन किसके साथ अवैध हो रहा है अंतकरणावसिन के साथ उस अंतकरणावसन है क्या आप नित्य विज्ञान जो है उससे अवभाषित तो अंत करण वो अंतकर्ण से होकर सारा चीज का अवभाष तीसरे है। कहते हैं नित्य विज्ञान अवभाष और क्या हाल है वहां चित्त चैत्य बीज बीज स्वभाव चित्त चैत्य चित्त हो गया प्रतिबिंब और चैत्य हो गया वृत्ति चित्त चैत्य प्रतिबिंब और वृत्ति प्रतिबिंब और जो ज्ञान का प्रतिबिंब है उसको चित्त शब्द से कहा पर और विषय जो वृत्तियां हैं जो जो है, वो चैत्य है और बीज बीज स्वभाव बीज क्या है अविद्या रूपा बीज है और उसमें बीजी जो कार्यकोण है ये शरीर त्रय कारण, शरीर को फूल सूक्ष्मीजी आ रहा ज्ञानगिरी में चले जाएंगे तो शायद सब कुछ मिलेगा स्वभाव कल्पितो हो गया अविच्छेद गर्भ स्वभाव कल्पिता सब प्रथम विशेषण है सारे जीवन का विशेषण है और नित्य सद् विज्ञान ईश्वर रूप अधान में कल्पित है नित्य विज्ञान ग्रह भाषित होता हुआ चित्त चैत्य भाव बीच बीच स्वभाव वाला होकर के वह है और वह बुद्धि चक्षुवादी वाई होता वक्षु वा। बुद्धिया जो संतान के अहंगार महत्व के विपरीत प्रत्यय का धारा का अविच्छेद है वो और अनित्य विज्ञानवान ईश्वर विपरीत ईश्वर लक्षण विपरीत हो ईश्वर के लक्षण के विपरीत हो अत्युपगम्य ते ऐसा जीव को हम स्वीकार यस्य विच्छेदे संसार विच्छेदेच विच्छेद मोक्ष संतान धारा जो प्रबंध चल रहा है इस प्रबंध का विच्छेद का नाम ही संसार है नाम ही मोक्ष आमगिरी की पंक्ति जो घटा रहे हैं चित्तम ज्ञानम चित्तम क्या है ज्ञान ज्ञानम से तात्पर्य प्रतिम्बावच्छन चैतन्य विज्ञान विद्या जो प्रतिबिंब है वो ज्ञान चैत्य सुखाद वृत्त सुखादिवृत्तिया विशिष्ट सेशेषणा तत्व विशिष्ट चैतन्य है तो विशेषणों से तालात्म्य हो गए हैं यशिष्ट विशिष्ट रूपस्य अविछेद से जो विशेष रूप है इसका विच्छेद होना तत्प्रविचित स्वरूप से संसार स्वरूप क्या प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रतिबाद तो जो चैतन्य है उसमें संसार हो जाता है प्रतिबिंब रूप से बिंब संपत्तिया उसका विच्छेद मतलब क्या प्रतिबिंब का बिंब में वापस लय हो जाना हो जाना ही मोक्षित रूप में वो कल्पित रूप है उसी को मैं ईश्वर से पृथक करके मानता कल्पित को सिद्ध सिद्ध हूं इसलिए तादृश भेद तुम स्वीकार करोगे तो सिद्ध साधन दोष हो जाएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं थे आपका अनुमान हमारे अनुमान बराबर हो गया तो कल्पित भी शब्द जोड़ देना हुआ स्पष्ट करने के लिए जीवा जीव ईश्वरागि लक्षण भेद अपने कहा ना तो वहां पर हम छोड़ कल्पित लक्षण भेदा सा लक्षण भेद हम भी मान रहे हैं नहीं रो ये नहीं है कल्पित इतना ही होता है यदि यथार्थ कहोगे तो अर्ष जीवा मानते ही और कल्पित कहोगे तो सिर्फ दोष होते पक्षा का है, है। अन्यश्च विधिपक्ष अविच्छेदाद लेकर मृत प्रलेपवत प्रत्यक्ष प्रध्वंस देव प्रति मनुष्य लक्षण भूत विशेष समाहारो मृत प्रलेप वत कर गया देखो मृत लेप वक्त प्रलेप और लेप को कोई बात मृत प्रलेपवत आप क्या बनाते हैं ईट लगा करके पहले जमाने तो ना आचर शंकर का समय सीमेंट तो था नहीं गारे बनाते गारा बोलते हैं चूना मिट्टी गुड़ का गुड़ का वो और जो क्या बोलते हैं रेत है करके उबाल घुमा घुमा करके उसको बनाया जाता वो विशेष मिनट बन दादा बहुत लॉन्ग टाइम जीता था उससे बना हुआ जो पुल था ना चंद्रमा पुल उसी से बना हुआ था उसको तोड़ नहीं सका मिलिट्री और कार्य 100 साल हो गया है इसलिए जो इसको तोड़ना है आयु खत्म हो गया है इसका ऐसा बोल करके उन्होंने ऊपर का तो तोड़ दिया आराम से ऊपर तो प्रदेशमेंट को जैसे बनाया था बाद तो में लोगों ने बनाते गए बारम बार तो वो आसानी से टूट गया तो जो खंभे खड़े थे वो तोड़ नहीं पाए आज तभी टुकड़े हुआ दिखते हैं पड़ा वो टूट ही नहीं पाए हमको डायनामिट उड़ाना पड़ा इतनी जबरदस्त आयु कहाँ खत्म हुआ था उसका ये अपनी गणित से मुर्घों की गणित है कहा आयु खत्म हो गया उसका जबरदस्ती जैसे गलत ज्योतिषी ज्योतिष ना ये आदमी मरने वाला है और आत्मा भी जिंदा रह जाता है वही तो हाल हो गया तो कहते हैं कि भाई द्वितीय विकल्प में कि भी दोष है क्योंकि अविच्छेद हमारे लिए स्वीकृत है जल सूर्य का आदि प्रत्येक सूत्र ही है ब्रह्म सूत्र उसमें प्रतिम्बा स्वीकार किया है और आभासवाद के लिए भी है अविच्छेदवाद के लिए भी सबके लिए सूत्र अलग अलग बनाया में तीनों वा को स्वीकार किया है तीनों वाद के अनुसार जीव का देश है। है तीनों में है में। कैसे भी में दे सकते हैं समझा रहे थे आप कर वहां मिट्टी का ही ईंट बनाया मिट्टी से उसकी चिनाई कर दी और मिट्टी से लेप कर दिया ऊपर में और उस मिट्टी कालेब को बारम्बार कर हफ्ता में एक बार दो बार लेपते हैं उसको पूरा और बारिश में तो रोज ही करना पड़ेगा जैसे पानी पड़ेगा उस पर रो धो जाएगा फिर लेपो ये चक्कर चलता है तीसरे मृत प्रलेप व प्रत्यक्ष प्रध्वंसो प्रत्यक्ष ही उसका प्रध्वंस दिखाई देता है मृत का प्रलेप का लेकिन ईंट बना रहता है उपाधि बाई जो लेप है बाई लेप क्या है उपाधि पूरा लेप और उपाधि रूपा जो लेप है जैसे आकाशल घट है आकाश ध्वंस नहीं होता लेकिन घट का प्रत्यक्ष ध्वंस दिखाई दे रहा अवच्छेद में यह है जो उपाधि है वो ध्वंसदान होता है अभी प्रत्यक्ष प्रध्वंस होता है उसका यथा तथु यहां भी जो उपाधि पृथ्वी उपाधियां इनका भी अविद्या के साथ ही प्रत्यक्ष प्रध्वंस हो जाता है इसलिए कहते हैं दृष्टान दिया वृत्लेप जैसे वहां अंदर वाला जो ईंट है वो ठोस है वो बना रहता है सदा के लिए लेकिन जो बाहर जो लेप उपाधि है वो मिट इसी प्रकार से जिसके आप चैतन्य मान रहे हो चैतन्य अंदर प्रवेश कर गया ना इसमें अंदर गया है तो अंदर में रहने वाला चैतन्य वो ठोस है वो नित्य है लेकिन जो बाहर जिसके अंदर प्रवेश किया बोल रहे हैं ये जो उपाधि है यह ध्वंसी है आकाश घट में प्रवेश कर गया है इन अंदर में प्रवेश जो घटाकाश है वो तो घटाकाश नित्य है घट तो मात्र उपाधि अनित्य होता है अवच्छेद मार्ग नियम होता है इसे कहते हैं विशिष्ट जो आ, देव पितृ मनुष्याण भूत विशेष समाहारो न पुनः चतुर्थो अन्यो भिन्न लक्षण ईश्वर अभ्यम्य मनुष्यों का है और भूतों का भी कारण कौन है अविद्यात्मिका कारण शरीर है ये तीनों शरीरों से विलक्षण आप है जो चैतन्य जो नित्य है वो तुरी है कुछ क दिया चतुर्थो न पुनः चतुर्थो अन्नो भिन्न लक्षण है लेकिन से होने वाला जो कौन से? जो अवच्छेद के हमारे पास सु शरीर शरीर, शरीर। इन तीन अव शरीरों से अवच्छिन्न होने वाला जो चौथा है वो अन्य नक्षण ईश्वर वो ईश्वर का जो लक्षण है उससे भिन्न लक्षण वाला नहीं है जैसे घट के अंदर घटरूपी शरीर से अवच्छिन्न जो आकाश है वो तो महाआकाश के लक्षण से भिन्न लक्षण वाला नहीं होता उसी प्रकार से शरीर त्रयावच्छिन्न जो चेतन्य है जो चैतन्य है ये शरीर चैतन्य भाई जो व्यापक अनवच्छिन्न अपरिचिन्न चैतन जो लक्षण है ईश्वर लक्षण उससे भिन्न लक्षण वाला नहीं है पुनः चतुर्थ ईश्वराज भिन्न लक्षणों अन्यो न अति गम्य थे ऐसा गया वह जो चौथा है इन तीन शरीर उपाधियों से जो तीन स्वरूपी उपाधियों से जो अवच्छिन्न अवच्छेद वाल नहीं कहूंगा ना मैं यहाँ प्रतिम नहीं कहेंगे प्रतिम में अब बुद्धि में प्रतिम पड़ रहा था और अब बुद्धि मत लो अब शरीर तीन हो गए कौन देव मनु पित्र मनुष्य प्रकार की जो योनिया है ये सारी शरीर है और प्रत्येक शरीर के इसमें तीन प्रकार के प्रत्येक में रहता है कारण सूक्ष्म से चौथा तूर्य वो जो अंदर में बैठा हुआ चैतन्य दे हमारे मत में स्वीकार नहीं हैल्प साधर माह अन्य चित्र नहीं कर दिया तृतीय कल्प के बारे में आंधिकार जा रहे देखो तृतीय विकल्प है बुद्धियादिकल्पित विशिष्टात्मरे के न निपालित स्वरूप अभिप्राय न पक्षीकरण तो सिद्धा बुद्धियादि कल्पित विशिष्टात्म्य बुद्धियादियों से कल्पित होकर जो विदिमान विशिष्ट आत्मा है उनसे भिन्न निरुपादित स्वरूप अभिप्राय हम मिल पक्ष बनाएंगे किसको जीवों क्ष जीव है लेकिन कैसा है जीव निरुपाधिक जीवा निरुपाधिक जीवा भी क्या है? निरुपाधिक लक्षण पाप आप जी कहोगे हेतु तो कहां रहेगा पक्ष में आशा सिद्धोष हो गया इसलिए जैसे कोई कहे गगना अरविंद अरविंद अरविंद में है क्या? आकाश को समझ सकता है क्या पक्ष का जो विशेषण है गगनिय भिन्न लक्षण भिन्न लक्षणत्व कहाँ रहेगा भिन्न वस्तु में ही रहेगा ना निरुपालिक जीव भिन्न ही किया जब तो निरुपित जीव अपने कह दिया तो ही भेद रहित हो गया वो भेद रही में भेद लक्षण कहां से आ जाएगा अत आश्रय से दोष ग्रस्त हो गया पक्षी, पक्षी करने, उसको आप अपने अनुमान का पक्ष तो तो हे तो से दह, आप हे तो आप कर दोषग्रस्त हो जाता है से से मान विकलत्वा उस प्रकार कोई आश्रय मानने में कोई प्रमाण ही नहीं है जैसे गगनत्व विशिष्ट कुसुम ना गगनयत्व विशिष्ट कोई पुष्प मानने में कोई प्रमाण ही नहीं है पुष्प होता है संसार में लेकिन गगनयुक्त पुष्प गगन नहीं कर सकते है था होता गुपी अधिक जीवन ऐसा जीव की सिद्धि कोई कर ही नहीं सकता है ईश्वर धन्य आत्मा नास्तिक सर्वोपाल स्थित ईश्वर है इसे जो कहता है ईश्वर से भिन्न आत्मा नहीं है अन्य आत्मा ऐसे कह करके आप क्या कहना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं सर्वोपाधि ईश्वर जब कुछ तुम सगल में चैतन अनुभव कर रहे हो वह चैतन्य ही ब्रह्म है कोई दूसरा नहीं है तो उसी को हम आत्मा कहेंगे ईश्वर कहेंगे ब्रह्म कहेंगे कोई भी नाम लो तुम्हारी मर्जी भवि बुद्धिया कल्पित आत्मित्रेक अभिप्रायण तो। लक्षण भेद इत्याश्र सिद्ध हेतु ये तृतीय विकल्प के प्रति भाषा का जवाब है कल्पित आत्म ये आपने बनाया जीवा वो जीव कैसे जीव लेना पक्ष में बुद्धियादियों से कल्पित से भिन्न बुद्धियादि से कल्पित से भिन्न ऐसा कोई निरुपाधिक जीव ऐसे पक्ष बनाओगे पक्ष ही अब प्रसिद्ध हो जाएगा कि उनसे रहित हो जाए उपाधि से रहित ऐसे कोई तो जीव कौन मानता है किसी भी मत में स्वीकार नहीं हो सकता इसे कहते हैं बुद्धिया कल्पित जो आत्मा उससे भिन्न कोई निरुपाधि को, आत्मा को जीवात्मा जर में पक्ष रूपेण आपके लिए अभिप्राय है तो लक्षण आते हैं तो आश्रय से दोषग्रस्त हो जाएगा ऐसा तीसरे विकल्प का जवाब एक, एक तरह से भाष्यकार जिसको आंधिकार में पूर्व में कहे दो हेतु ईश्वराज अन्य से आत्मनो असत्व क्योंकि ईश्वर से भिन्न कोई आत्मा हम मानते ही नहीं है ईश्वराज अन्य आत्मनो असत्वा ईश्वर शिव सीवदापुर खड़ा हो गया महाराज फिर तो चौपट हो गया फिर तुम्हारा ब्रह्मी संसारी हो जाएगा और ब्रह्म कोई सुख दुख हो रहा है ब्रह्मी है सुखी दुखी है ब्रह्म ही जन्म ले रहा है ब्रह्म ही मर रहा है गड़बड़ है परमात्मा को कौन कहेगा सुखी दुखी होता है परमात्मा को मर जीता मरता है कैसे हो सकता है कोई असंभव ईश्वर सेवा इसे वृद्ध लक्षणत्मु क्योंकि सभी उपाधियों में ईश्वरी आपने कहा दिया क्यों है एक उपाधि कह रहे ईश्वर बड़ा सुखी है दूसरा उपाधि का ईश्वर बड़ा दुखी है एक उपाधियों ने ईश्वर कहता है मैं भूखा हूं और दूसरे उपाय मेरा ईश्वर कह है मैं जो खा पी के भंडारा मस्त हो रखा हूं ये क्या है यदि एक ही ईश्वर सगल उपाधि में है तो ऐसे कैसे हो सकता है कोई उपाधि में रहने वाले ईश्वर सुखी हो जाए कोई उपाधि में रहने वाले ईश्वर जो दुखी हो जाए कोई उपाय में रहने ईश्वर कह दा मैं डायबिटिक और रोगी हूँ और किसी उपाधि में रहने वाला ईश्वर कह जाए मैं निरोग हूँ मस्त ठीक ठाक हो ऐसे कैसे होगा एक ही ईश्वर यदि सकल उपाधियों में उस ईश्वर ज्ञान एक जैसा होना चाहिए ना अलग अलग क्यों है विरुद्ध लक्षण देखने को मिल रहा है और सुख दुख योग भी देखने को मिल रहा है ये तो एक ही ईश्वर सकल उपाधि में हो तो यह बात बिल्कुल उचित नहीं होता है अलुप नब अगला है तुल्त तत्व लोग विपर अध्यारोपणा सवित्रिव चौतीसवा सुख अन अभिग्मात पैंतीस था जो आज शुरू किए थे हम लोग थर्टी थ्री न अनपिगम आज शुरू किए थे ना यहां से हेतु 33 थ्री और आप थर्टी फोर निमित सदी लोग विपरेपण सभी का ऐसा है वो निमित्त बात जैसे ये जीव अपने अज्ञान के वजह से सूर्य में आरोप कर देते दिन रात का आप आरोप कर रहे हैं ना दिन और रात के सूर्य में और सूर्य में तो सूर्य तो प्रकाशवान है लेकिन उसमें आपके जो होता। और भी को ले क्या पृथ्वी घूम गई और आपको पता नहीं पृथ्वी घूम रही है आप सोच रहे सूर्य घूम रहा है और सूर्य को कह सूर्य और सूर्य में दिन रात हो गया नहीं पृथ्वी का घूमने से पृथ्वी का पीठ पड़ सूर्य के तरफ आप जहाँ बैठे हो पृथ्वी पृथ्वी गोला है आप यहाँ बैठे सूर्य आपको सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा तो आप कहेंगे अंधकार हो गया पृथ्वी घूम गई सूर्य का अभिमुख हो गई तो आप फिर प्रकाश आ गया तो जो है सूर्य का उदय हो गया न सूर्य का उदय होता है न सूर्य कास्त होता है पृथ्वी घूमती रहती है कुछ लेकर इस निमित्त को लेकर निमित के ले आप आरोप कर दिए सूर्य का उदय और अस्त और तन दिन रात तो सूर्य में आप कर देते हो यथाय यह आरोपित है तथा ईश्वर में सुखी लक्षण सारी चीजा जीवन के द्वारा अज्ञान वशात आरोप मात्र ही है सूर्य के समान समझा रहे यथा ही दृष्टान को पहले समझाएंगे यथा ही सविता नित्य प्रकाश रूप सविता कैसा है नित्य प्रकाश स्वरूप वहां का अंधकार वहां का रात्रि होना वहां कुछ होना है। लेकिन लोक अभिव्यक्ति लोक लोक का, लोक के दृष्टिकोण में अभिव्यक्ति और अनिव्यक्ति हमारे दृष्टिकोण अभिव्यक्ति हुआ हो पहाड़ के ऊपर से आ रहा है देखो देखो, देखो बोलते हैं, देखो सूर्य उहा है ऊपर आ रहा है उधर से उधर देखते उधर नीचे जा रहा है कि आप अध्यारोपित कर रहे हैं ना आ दृष्टिकोण से अभिव्यक्ति हुआ और अभिव्यक्ति को निमित्त बना करके आपने सती लोक दृष्टि विपर्य उदयास्तमय आहोरात्रादि कर्तृत्व अध्यारोप भाग भवदी यथा सविता इसी लोक दृष्टि में जो विपर्य हुआ भ्रांति हो गई इस भ्रांति को हमने क्या कर दिया भ्रांति कहा हमने लगा दिया उधर उल्टा ज्ञानी दूसरे को आज्ञानी कह देता अपने आपको ब्रह्मज्ञानी मानता है इस श्लोक में कहा ना स्वान नी। जो अति विरला श्लोक नहीं क्या श्लोक था नीतिज्ञ नियतिज्ञ शास्त्रों धर्मज्ञ ब्रह्मज्ञोपिभाव स्वान जो अति विरला नीतिज्ञ नियतिज्ञ नीतिज्ञ नीति को जानने वाले नियति मान काल को जानने वाले, वे का ज्योतिषी शास्त्रो भी धर्मज्ञा जीवन शास्त्रों को जानने वाले धर्म धर्म को जानने वाले ब्रह्मज्ञों भी बहवा ब्रह्मज्ञ भी बहुत है ऐसा लेकिन स्व्ञान अति विरला अपने अज्ञान को पहचानने वाले तो अत्यंत विरल है प्रमोज्ञानी अपने आप को मानने को तैयार है कोई अपने अंदर छिपा हुआ को पहचानता ही और दूसरे में लगाता है, वो, है। वो नहीं देख रहा है दूसरे में भ्रम वो भी नहीं देख रहा उपाधि में विद्यमान चेतनी को इसलिए कहता है लोक दृष्टि परियणा क्या हो गया उदय और अस्त व्यवहार और उसी के वजह से और कर दिया सूर्य में अध्यारोप कर दिया अध्यारोप भाग भवती अध्यारोप के भागी हो गया कौन सविता यथा सविता अध्यारोप भाग भवती एवं ईश्वरे नित्य विज्ञान शक्ति रूपे